अमृतवाणी विभिन्न धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न पथ हैं चार बड़े तालाब में बहुत से घाट होते हैं किसी भी घाट से उतरने किसी भी घाट से उतरने पर एक ही पानी मिलता है इसलिए मेरा घाट अच्छा है तुम्हारा घाट नहीं इस तरह परस्पर झगड़ना निरर्थक है इसी प्रकार सच्चिदानंद सरोवर में भी अनेक घाट हैं। सभी धर्म मानो एक एक घाट हैं यथार्थ में व्याकुल होकर लगन के साथ इनमें किसी भी एक घाट के सहारे आगे बढ़ तुम अवश्य ही सच्चिदानंद सरोवर में उतर सकोगे ऐसा कभी न कहो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है चार ईश्वर के अनंत नाम और अनंत रूप हैं जिस नाम और जिस रूप में तुम्हारी रुचि हो उसी नाम से और उसी रूप में तुम उन्हें पुकारो तुम्हें उनके दर्शन मिलेंगे चार जैसे कालीघाट के काली मंदिर में जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं वैसे ही भगवान के घर जाने के लिए भी बहुत से रास्ते हैं हर एक धर्म एक एक राह है चार जिस समय कलकत्ते में एक ओर हिंदू और दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म का जोरों से प्रचार चल रहा था उस समय किसी ने जाकर श्री राम कृष्ण से इन दो मतों के बारे में उनकी राय पूछी थी श्री कृष्ण ने कहा था मैं देख रहा हूँ कि मेरी ब्रह्म में माँ दोनों के द्वारा अपना कार्य करा ले रहे हैं चार किसी ब्राह्म सजन के द्वारा पूछे जाने पर कि धर्म और हिंदू धर्म में क्या भेद है श्री कृष्ण ने कहा था सहनाई में एक ही स्वर अलापने और अलग अलग धुने बजाने में जो अंतर है वही धर्म मानो ब्रह्म का एक ही स्वर लगा कर बैठा है जबकि हिंदू धर्म उसमें से अलग अलग सूर लय निकालते हुए तरह तरह की राग रागनिया बजा रहा है चार जिस प्रकार छत पर चढ़ने के लिए निशैनी बाँस रस्सा सीढ़ी और अनेक उपाय हैं उसी प्रकार ईश्वर के निकट पहुँचने के लिए भी अनेक उपाय हैं प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय बताता है चार गैस बत्ती की रोशनी नाना स्थानों में नाना प्रकार से प्रकाशमान होती है परंतु आती है एक ही आधार से इसी तरह विभिन्न समय में विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के धर्मगुरु उस एक ही परमेश्वर से आते हैं और ईश्वरीय आलोक से सबको प्रकाशित करते हैं चार सभी सियारों की पुकार एक सी होती है सभी ज्ञानियों का उपदेश एक ही होता है